बोरिस औजारों की, अनुवाद अनुवाद ट्रस्ट। मेड़े का की हुए एक किले के मुख्य द्वार को दुर्मुट से पीट कर तोड़ने की कोशिश की जा रही है लकड़ी के टुकड़े सभी दिशाओं में छिटक कर उड़ रहे हैं दुर्मुट के अंतिम सिरे पर तांबे का बनना मेढ़े का सिर है उस पर छोटी छोटी सींगे है और चपट्टा तांबे का माथा है सैतीर पर तांबे का सिर क्यों है प्राचीन यूनानियों ने तांबे के सिर वाले दुर्मुट का आविष्कार किया था उन्होंने देखा होगा कि मेढ़े चरा में कैसे लड़ते हैं और चकित भी हुए होंगे कि मेढ़ो के सिर इतने मजबूत होते हैं इसलिए उन्होंने द्वारों को तोड़ने के लिए सैतीर पर मेढ़े का सिर लगाया यही एक ऐसा सिर था जो तांबे से बना था इसका परिणाम भी बहुत अच्छा रहा तांबे के सिर के बिना जब इससे दुर्ग द्वार पर चोट की गई तो शैतीर अपने आप टुकड़े टुकड़े हो गया और इससे द्वार का कुछ नहीं बिगड़ा बहुत समय पहले ही लोगों ने जानवरों चिड़ियों कीड़ों और पौधों को ध्यान से देखना शुरू कर दिया था वे उन्हें जितना देखते गए उतने ही चौंकते गए और यह सोचने लगे कि जो कुछ भी उन्होंने देखा उसका उपयोग में लाने लायक कैसे बनाया जाए उसको उपयोग में लाने लायक कैसे बनाया जाए उन्होंने बाघ के नुकीले दांत देखे और उन्हें ईर्षा हुई उन्हें लगा कि उनके दात इतने नुकीले क्यों नहीं थे उन्होंने हाथी के बड़े बड़े बाहरी दांत देखे कितने बड़े थे वे दाँत उन्होंने रिक्श के शक्तिशाली पंजे देखे लोगों के पास ऐसे नुकीले और बड़े दांत और इतने शक्तिशाली पंजे नहीं थे इसलिए वे बाघ वृक्ष और हाथी से डरते थे लेकिन फिर वे सोचने लगे हाथी के, के बाहरी दांतों को बना सकते हैं उन्होंने चाकू बनाया और इसे लकड़ी से मजबूती से जोड़ दिया और ऐसा करने से एक फाला बन गया अब उन्हें सबसे नुकीले दांत और सबसे लंबे पंजे मिल गए सावधान हो जाओ बाघों और वृक्षों एक नुकीले भारी पत्थर और एक मजबूत लकड़ी से अच्छी सी कुल्हाड़ी बनी और जब कुछ पत्थरों के नुकीले टुकड़े लकड़ी में फिट हो गए तो पहली बार आरी सामने आई बाद में लोगों ने इन सभी आरियों कुल्हाड़ियों और चाकुओं को धातु से बनाना सीख लिया आजकल हम धातु को काटने वाले औजार धातु को काटने वाले औजार से काटते हैं जमीन से पत्थरों को इस्पात के बड़े दाँतों से खोद निकालते हैं और लकड़ी को नुकीले दांतों से चीरते हैं मनुष्य ने जिन काटने के औजारों और दांतों का आविष्कार किया वे विभिन्न प्रकार के बड़े और छोटे जानवरों के बाहरी और नुकीले दांतों जैसे दिखते हैं पीले पत्ते और पतंगे पुल बनाने वाली मकड़ी और आदमी ने उड़ने का निश्चय क्यों नहीं क्यों किया पतझड़ में पत्तों के रंग उड़ जाते हैं और वे पीले पड़ जाते हैं लेकिन वे पेड़ से जुदा नहीं होना चाहते हवा बहुत तेज और ताकतवर हो जाती है और किसी तरह पत्ते को अलग करके जमीन पर फेंक देती है लेकिन एक पत्ता अपने किनारों से मुड़ा हुआ है और यह बिल्कुल एक छोटे पाइप जैसा दिखता है पत्ता अपने मुड़े हुए किनारों को हवा की तरफ मोड़ता है और हवा सभी दिशाओं से बहती है तो भी वो पत्ते को नहीं खींच सकती क्यों एक कागज के टुकड़े को इसके किनारे से उठाओ और तुम देखोगे कि यह मुड़ता है अब कागज को एक पाइप की तरह लपेटो इसे खूब कस के लपेटो और अब मुड़ने की कोशिश करो लेकिन कठिन लगता है ना इसलिए हवा पाइप की तरह लपेटे हुए पत्ते का कुछ नहीं बिगाड़ सकती एक बार एक आदमी ने इसी तरह का पत्ता देखा और उसने लपेटे हुए पत्ते पत्ते को पत्ते की तरह दिखने वाले एक पुल का आविष्कार एक लंबा पुल था, एक हजार मीटर लंबा और यह बहुत मजबूत साबित हुआ क्योंकि यह पाइप जैसे कस लपेटे हुए पत्ते की तरह दिखता था चलो पेड़ों को देखते हैं दो शाखाओं के बीच हमें मकड़ी के जाले के पतले धागे दिखते हैं उसकी बूंदों से मकड़ी का जाला सूरज की रोशनी में चमकता है मकड़ी का जाला सुंदर और बहुत मजबूत होता है एक बड़ी नीली मक्खी इसमें गिर सकती है या किसी पेड़ की पतली टहनी पर गिर सकती है या हवा बह सकती है लेकिन जाले का कुछ नहीं बिगड़ता है और यह लगातार इधर से उधर झूलता रहता है मुड़ता है पर टूटता नहीं है इसलिए लोगों ने निश्चय किया कि वे जाले की तरह दिखने वाला एक पुल बनाएंगे पर वह इस की मोटी रस्सी और कड़ियों से बना होगा और इस तरह से झूलता हुआ एक पुल तैयार हो गया यह दिखने में अच्छा और मजबूत था और बिल्कुल मकड़ी के जाले जैसा लगता था आजकल बहुत से पुल इसी तरह के बनाए जाते हैं कुछ समय पहले एक बड़ा सा खेल का स्टेडियम बनाया गया था जिसकी छत इस्पात की मोटी रस्सी से लटक रही थी दूरी से देखने पर यह मकड़ी के जाले से मिलता जुलता दिखता है अगर तुम जंगल में जाकर थोड़ा घूमो और अपने आसपास की सभी चीजों का अध्ययन करो तो तुम बहुत सी मजेदार चीजें देखोगे और सीखोगे भी हवा में उड़ता हुआ एक रोआ घाटी में पेड़ों के बीच से गुजरता है या ऐसे दिखेगा जैसे छोटे छोटे सफेद पैराशूट नीचे आ रहे हो और तुम कल्पना कर सकते हो कि बिखेरने का काम करते हैं मैपल ब्रिक्स के नाम भी एक आविष्कार है इसकी दो मुड़ी हरी पत्तियां दुनिया को छोटे से हवाई जहाज के पंखे जैसे दिखती है क्या तुमने कभी कोई पतंग बनाई है जरूर बनाई होगी और तुमने देखा होगा कि यह ऊपर ऊपर और ऊपर गई होगी और फिर मानो हवा में किसी चीज से टकरा कर एक, आ एक नीचे गिरने लगी होगी और फिर पहले से ही ज्यादा पहले से भी ज्यादा ऊपर उड़ेगी पतझड़ के मौसम में जंगलों में अगर ध्यान से देखोगे देखो तो तुम देखोगे कि किस तरह से हवा रास्ते पर मुरझाये हुए पत्तों को बटोर कर ले जाती है अब दोबारा देखो पीली पत्तियां आराम से एक साथ गिरती पड़ती हैं फिर वे कापती हैं और अपना रास्ता बदल लेती हैं जैसे कि रास्ते में कुछ हो रहा हो लोगों को पतंग का ख्याल पतझड़ की पट्टियों को देख ही आया होगा बाद में लोगों ने ऐसा, ऐसी बड़ी और जटिल ऊंचा उड़ क्यों उड़ना चाहते थे यह विचार उनके मन में आया कैसे ज्यादा संभावना है कि पक्षियों को देखकर अगर चिड़िया न होती तो लोगों को पंखों के बारे में कभी पता न चलता वे नहीं जान पाते कि उड़ने का मतलब क्या है इस प्रकार पतझड़ के पत्तों और बड़े छोटे पक्षियों, फूल के मैपल के पैराशूटों और बीजों ने लोगों को पतंग ग्लाइडर हवाई जहाज और पैराशूट के आविष्कार की प्रेरणा दी सारे हवाई जहाज पक्षियों जैसे दिखते हैं लेकिन वे किसी भी पक्षी से ज्यादा रफ्तार और ऊंचाई से उड़ते हैं अनुवाद वीना त्रिपाठी अनुराग